कि कोई जला भूंजा जा रहा है कि कोई मरा जा रहा है मगर इस आदमी ने अपने भीतर एक बुझ बो उस मकान से नहीं आया है क्योंकि इसकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं इसकी पत्नी भी वही है इसे कोई तकलीफ नहीं है मकान से नहीं आया है इसके अपने भीतर के मन का रोग है, एक ईर्षा जगी अहंकार को चोट लगी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 आप गुलाम हो गए मुझे डर था कि कभी न कभी यह होगा कोई मकान बड़ा बगल में खड़ा हो जाएगा तो तुम ना झेल पाओगे वो रुगण रहने लगे जब से वो मकान बन गया मन में सारा खेल है यही जिंदगी मुसीबत यही जिंदगी मसरत यही जिंदगी हकीकत यही जिंदगी फसाना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 क्योंकि अब उसके हाथ में है बात अब दुखी हो ना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोने सुखी हो ना हो तो जानते हो कौन से बीज बोने अब कोई मजबूरी ना रही फिर अगर दुख नहीं ही मजा लेना हो तो मजे से बीज बो कोई बात है नहीं डाल सकता लेकिन एक बात फिर तुम ना कर सकोगे कि दुख के तो बीज बो और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों अपने ही हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर क्यों रहा हूं।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 पर पूर्ण ने कहा इसलिए तो उनको मेरी जरूरत थी किसी को तो जाना ही होगा कब तक वे जंगली रहे कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए मुझे जाना होगा आज्ञा दे बुद्ध ने कहा मेरे दो तीन सवालों के जवाब दे दे पहला अगर वे तुझे गालियां दे अपमान करें तो तुझे क्या होगा तो पुण्य कहा ये भी आप मुझसे पूछते हैं क्या होगा आप बली जानते कि मैं प्रसन्न होगा क्योंकि मेरे मन में यह भाव उठेगा कितने भले लोग हैं सिर्फ गालियां देते मारते नहीं मार भी सकते थे बुद्ध ने कहा अगर, अगर मारे मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा पूर्ण का आप पूछते आप भली भांति जानते कि पूर्ण प्रसन्न होगा कि धन्य भाव कि मारते हैं मार ही नहीं डालते मार भी डाल सकते थे बुद्ध ने कहा आखिरी सवाल पूर्ण अगर मार ही डाले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 ना तो किसी के जीवन से तुम्हें जीवन मिलता है ना किसी के मौत से तुम्हें मौत मिलती है डरू में किस लिए गुस्से से प्यार में क्या था मैं अब खिजा जो बाहर में क्या था और जब तुम्हें दोनों बातें साफ दिखाई पड़ जाती तब जैसे एक उद्घाटन हो जाता है भीतर एक बिजली कौन जाती है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 वैर से वैर शांत नहीं होता अवैर से शांत हो जाता है अवैर बरस जाए वैर की अग्नि शांत हो जाती फिर हो या ना शांत ये कोई सवाल नहीं है तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती है जिस व्यक्ति को ये सूत्र समझ में आ गया उसके लिए नरक नहीं वो यही इसी छंद में प्रवेश जाता है उसका स्वर्ग कल नहीं उसका स्वर्ग अभी है हम इस संसार में नहीं रहेंगे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 निर्वाण का अर्थ होता है दिए को फूक कर बुझोती कर गई बुद्ध कहते हैं ऐसा ही निर्वाण मैं चाहूंगा कि तुम फूक मारो और अपने को बुझा दो और फिर मत पूछो कि कहा गए खो गई अनंत में हो गई एक एक के साथ मगर पूछो मत कहा गई निराकार के साथ एक हो गई मगर पूछो मत कहने में बात बिगड़ जाएगी चुप्पी और चुप्पी में समझ लो